IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम आओ तुक मिलाएं आज का शब्द है आम तो बच्चों खेलें तुक मिलाने का खेल हां जी सब तुक मिलाएंगे हां जी खेल खेलते जाएंगे हां जी अरे यह तो खुद ही तुक बन गई सब तुक मिलाएंगे खेल खेलते जाएंगे <laughs> तो आज कौन शुरू करेगा मेहंदी मेरी में है ये है अरे अरे अरे अरे कुर कुर को सबकी बारी आएगी अच्छा आज हां आज पिंकी शुरू करेगी तो पिंकी तुम कोई लाइन बोलो बाकी सब लोग तुक मिलाएंगे ठीक है ना हां जी तो बोलो पिंकी ठीक है आ, मैं बोलूंगी मुझे आम अच्छा लगता है मुझे केला अच्छा लगता है मुझे चीकू अच्छा <laughs> लगता है मुझे संतरा अच्छा लगता अरे, है अरे अरे रुको देखो हमें दुख मिलानी है तुम सब लोग बस अच्छा लगता है यही बोल रहे हो ना तो ये तो तुक नहीं हुई ना तो क्या करें दीदी ऐसा करते हैं आम, पिंकी तुमने क्या कहा था मुझे आम अच्छा लगता है हां मुझे आम अच्छा लगता है हां तो ऐसा करते हैं मुझे अच्छा लगता आम ठीक है ना हां जी अब आम से तुक मिलाओ काम ठीक मैं काम करता हूं <laughs> वाह मोनू हम ऐसे करते हैं मोनू करता रहता काम मोनू करता रहता काम आम, और कौन मिलाएगा तुक मैं दीदी शाम सुबह से लेकर शाम तक शाबाश लेकिन इसे भी थोड़ा सा बदल देते हैं शाम हम बीच में नहीं लगाएंगे सुबह से हो गई लेट तक शाम <laughs> वाह कमाल का बनाया तुमने तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं सुबह से देखो हो गई शाम सुबह से देखो हो गई शाम और कौन बनाएगा मैं दीदी अब मोनू खाएगा आम <laughs> शाबाश मोनू ने सुबह से शाम तक काम किया तो आम तो खाएगा ना <laughs> तो आप फिर से बोले आई जी, बान जी। मुझे अच्छा लगता आम मुझे अच्छा लगता आम मोनू करता रहता काम <क्रीण> मोनू करता रहता काम फिर से करते हैं एक बार मोनू करता रहता काम <क्रीण> मोनू करता रहता काम <क्रीण> सुबह से देखो हो गई शाम <क्रीण> सुबह से, से देखो हो गई शाम अब मोनू आएगा अब मोनू खाएगा अब मोनू खाएगा अब मोनू खाएगा अब मोनू खाएगा खाएगा आओ तुक मिलाएं आज का शब्द था आम अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार नीतू शर्मा और बच्चे ध्वनिंकन बटिलंग लिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी